आज आठ अक्टूबर दो गुरुवार का दिवस है और हरिहर का आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम ईश्वर प्रतिभिज्ञा कार्य का जो दूसरा अध्याय है क्रियाधिकार उसको पढ़ रहे हैं जैसा आप जानते हैं ज्ञानाधिकार में आठ आहनिक थे क्रियाधिकार में चार आहनिक हैं तो हम तीसरे आनिक को पढ़ रहे हैं और यह अंतिम सत्रह तक उसमें श्लोक हैं तो सत्तरवीं कारिका तक इसमें आज अपन इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे ताकि आगे से फिर हम चौथा आनिक शुरू कर सकें तीसरा आनी जो था उसका जो शीर्षक था ज्ञान मीमांसा और इसके बाद में जो अगला हानिक आएगा वह है कार्य कारण वाक्य संसार में हम देखते हैं कि हमको कार्य दिखाई देते हैं कार्य से मतलब परिणाम और हमको उसके कारण को हम जब चिंतन करते हैं तो उस चिंतन के प्रति हमारा काश्मीरी शिव दर्शन का क्या दृष्टिकोण है तो फिलहाल तीसरा अनिख जिसका पिछली बार तक हमने कुछ श्लोकों का अध्ययन तेरहवें श्लोक तक किया था इसके पहले हमने पढ़ा था पिछली बार कि कोई भी वस्तु वो प्रारंभिक रूप से चेतना में उपस्थित होती है और चेतना से वो संसार में अपना रूप लेती है इसका सर्वोत्तम उदाहरण जो ऋषिगण देते हैं वो है कि किसी भी व्यक्ति के हृदय में जैसे कविता उत्पन्न होती है काव्य उत्पन्न होता है तो उसका उसकी चेतना से वो काव्य अभिन्न है उसके हृदय में अगर एक चित्र उभरता है तो उसकी चेतना में वो चित्र है अगर वो उसको कभी जब तक न चाहे जरूरी नहीं कि वो उसको ऐसे हो जाए तो सा कोई दिक्कत नहीं अगर जब तक वो ना चाहे उसे अपनी चेतना में ही रख सकता है और जब चाहे उसको वो बाहर निकाल सकता और ये कविता उसके हृदय में होगी तो किसी को ऐसा कह के नहीं बता सकता कि देखो ये मेरी कविता है या ये मेरा चित्र है लेकिन जब वो कविता को कागज़ में लिख देता है फिर किसी को बता सकता है कि ये मेरी कविता है उस चित्र को जब वो किसी कागज़ पर या दीवार पर या कैनवास पर भित्ती पर लिख देता है या उतार देता है उस चित्र को उसकी कल्पना से फिर बता सकता है कि ये देखो ये चित्र है इसको ईदंता बोलते हैं यानी जब हम किसी वस्तु को सबको दिखा सकते हैं स्वयं भी देख सकते हैं। और उस वस्तु को अपने से अलग समझ सकते तो ये ईदंता कहलाते हैं ये वस्तु है वस्तु समस्त इंसान के भीतर पैदा होती हम कहे घड़ी तो घड़ी भी किसी यांत्रिक के इंजीनियर के वैज्ञानिक के अंतस में पैदा हुई फिर उसने विचारा कि किसी तरह इसको मूर्त रूप दिया जाए तब तो वो उसको कार्य रूप में परिणित करता है और उसको फिर संसार में आज हम ये कह सकते हैं ये घड़ी है ऐसे ही कोई भी अविष्कार जब होता है तो वो अविष्कार चेतना से ही होता है और वो चेतना में वो पहले से उपस्थित होती है ये ऋषि गणों की मीमांसा थी ज्ञान के प्रति ऋषि गणों का जो विश्वास था जो उनका अंतर ज्ञान था कि सारा ब्रह्मांड परमेश्वर की चेतना में पहले उपस्थित था और फिर वो बाहर अभिव्यक्त हुआ अब इसमें दो तीन बात समझने लायक है कि परमेश्वर की चेतना में जो ब्रह्मांड था वो बाहर आया वो पूरा विश्व उन्होंने अपनी चेतना से बनाया ये काश्मीश दर्शन की प्रबल मान्यता है जिसके आज की तारीख में प्रबल वैज्ञानिक आधार भी है कि चैतन्य से ये संसार जो जड़ रूप भी है चेतन रूप भी है अपना स्वरूप ग्रहण करता है और हम चूंकि सीमित शरीर के अंदर रहते हैं तो हमारे भीतर भी वही शिव है उसने अपनी जो पूर्ण गौरव थी वो हमसे छिपा रखी संपूर्ण गौरव छिपा रखी लेकिन शिव का गौरव इतना प्रबल है कि वो पूर्णतर छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए हम कार्य करते हैं उस हर कार्य में कुछ नवीनता होती आपको प्रतिदिन संसार में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो पहले कभी नहीं किया गया कुछ ऐसा बनाते हैं जो कभी नहीं बनाया गया कुछ ऐसा लिखते हैं जो कभी नहीं लिखा गया कुछ ऐसा कहते हैं जो पहले कभी नहीं कहा गया मतलब उसमें नवीन रचनात्मकता सदैव बनी रहती तो मनुष्य की चेतना भी परमेश्वर है जो सदैव रचना करती चली जाती है ये समझना इसलिए आवश्यकता है कि हम अपनी चेतना के मूल स्वरूप को समझ लें जैसे कि इसमें सत्रहवें श्लोक में लिखा है कि ईश्वर प्रतिभिज्ञा कार्य का जो अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं इसका उद्देश्य परमेश्वर को सिद्ध करना नहीं है क्योंकि परमेश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता इसका उद्देश्य है हमारी अपनी विस्मृति हो चुकी है उसकी स्मरण को लौटाना है हम जो भूल चुके हैं उस भूल को सुधार करना जैसे हम अलमारी में कुछ पैसे रख के भूल गए और बरसों बाद ध्यान आया तो ऐसा लगता है कि अरे खजाना मिल गया तो खजाना तो तुम्हारा था ही किसी और का था ही नहीं मान लो आपको किसी ने दिए थे शादी के टाइम हीरे दिए थे और आपने रख दिए अब उसको बरसों बाद ध्यान आया कि अपने वो क्या हुआ उसका वो खोजा मिल गए तो अपने को लगता खजाना मिल गया जोरी के पास ले कर मारो मारे तो करोड़ों के हैं है ना इतनी कीमत हो गई तो अपन को बैठे बैठे बन के तो इतने हम तो अपने आप को गरीब समझ रहे थे घर में ही खजाना मिल गया वही हालत मनुष्य की है कि उसके पास जो खजाना है वो सबसे बड़ा खजाना है और वो सबसे बड़ा खजाना है सबसे बड़ी दौलत है उसकी आत्मा की जो इस ब्रह्मांड की जननी है जो इस ब्रह्मांड की स्वामिनी है और इस ब्रह्मांड की स्वरूप है वो सारा ब्रह्मांड उसी से बना है और हम भूल गए थे कि हमारी अपनी आत्मा ही सर्वोच्च परमेश्वर है सर्वोच्च परमेश्वर है सर्वोच्च परमेश्वरी भी वही है तो हम अपने आप गौरव भूल गए थे तो उस गौरव का स्मरण कराने का नाम है ईश्वर प्रतिभिज्ञा ईश्वर प्रतिभिज्ञा का मतलब होता है परमेश्वर के रूप में अपनी आत्मा को पुनः पहचानना का मतलब होता है जानना प्रत्यभिज्ञा है न पुनः जानना जो हम पहली बार में जान रहे हैं ये चीज पुनः जानने का मतलब होता है दूसरी बार जानना यानी हम अपने स्वरूप से वाकिफ थे हम अपने स्वरूप को जानते थे लेकिन कई जन्मों के हमारे कर्म और माया के अधीन होके हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए तो उसको पुनर्स्मरण करने का नाम है प्रत्यभिज्ञा अब यहाँ कहते हैं कि हम परमेश्वर ने उसी तरह से ब्रह्मांड को बाहर प्रोजेक्ट किया निकाला जैसे कवि अपनी कविता को बाहर निकालता है जब तक वो अंदर है उसमें सब संभावनाएँ है, उसके शब्दों को बदल दे लाइन ऊपर नीचे कर दे छोटी बड़ी कर दे सब कर सकता फिर जब वो उसको एक बार किताब में अच्छा छपा देता है तो वो उसकी जिम्मेदारी ले, ले लेता है कि मैं इसका कवि हूँ अब उससे होने वाले समाज पर कोई अच्छा प्रभाव हो बुरा प्रभाव वो कवि की जिम्मेदारी है एक शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ एक शब्द का कई तरह से मतलब निकाला जा सकता है कोई की मानहानि हो सकती है कोई की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है कोई उसके ऊपर दावा ठोक सकता है कि हमने हमारी यहाँ तुमने हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचे तो जब तक वो बात मेरे भीतर है मैं उसका स्वामी हूँ जैसे ही मेरे बाहर निकलती है फिर मेरे जिम्मेदारी की चीज़ हो जाती है यानी उस पर मेरी जिम्मेदारी अगर कुछ गलत है तो मैं जिम्मेदार हूँ कुछ अच्छा है तो भी मैं ज़िम्मेदार हूँ इसलिए परमेश्वर ने जब ब्रह्मांड को बनाया तो हमको क्या लगता है कि उसने अपनी चेतना के बाहर इसको प्रकट किया ये हमारी बाहर भीतर की जो धारणा है ये मूलतः गलत है ये हमारे समय और अंतरिक्ष के प्रभाव से हमको ऐसा भ्रम होता है कि उसने चेतना से अपने बाहर निकाला ये फिर भी हमको लिखना पड़ता है ऐसी बातें कि उसने बाहर अभिव्यक्ति करी अपनी चेतना में जो थी उसके बाहर जैसे हमने कविता के बारे में बात करी कि हमारे अंदर हृदय में पैदा हुई कविता और उसकी बाहर अभिव्यक्ति तो हमको लगता है कि परमेश्वर ने भी ऐसा ही करा होगा कि तो उसकी बाहर अभिव्यक्ति करी सचमुच में इसमें कोई बाहर भीतर की बात ही नहीं है क्योंकि जो कुछ है ब्रह्मांड वो परमेश्वर के भीतर ही है हम भी ईश्वर के भीतर ही हैं उसके बाहर नहीं हैं ईश्वर हमारे भीतर है और हम ईश्वर के भीतर हैं इसको कई तरह से समझा सक समझा जा सकता है कि जल की एक बूंद अगर समुद्र में गिरती है तो कह सकते हैं कि वो बूंद कहाँ है समुद्र के भीतर कहाँ चली गई अब समुद्र में चली गई समुद्र के भीतर है जब वो बाहर थी तो समुद्र कह वो कह सकती थी समुद्र मेरे भीतर है वो भी गलत नहीं थी क्योंकि उसका मूल अस्तित्व समुद्र है एक बूंद कहाँ से आई है समुद्र से आई है तो उसका स्वरूप तो समुद्र ही है तो वो क्या बोलेगी कि समुद्र मेरे भीतर है जब वो समुद्र में चली गई तो बोलेंगे समुद्र में बूंद चली गई ऐसे ही ईश्वर हमारे भीतर है और हम ईश्वर के भीतर हैं दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं हमारी जो चेतना है अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो हमको उस अंतर चेतना का एहसास होने लग जाएगा ये चीज़ें तर्क से थोड़ी अलग है हम मात्र तर्क करके ईश्वर के अस्तित्व को नहीं समझ सकते उससे बोधित नहीं हो सकते उसका बोध प्राप्त नहीं कर सकते तर्क संसार में सब सिद्ध कर सकता है गणित के द्वारा हम सब सिद्ध कर सकते हैं तर्कों से दुनिया की ढेर सारी बातें सिद्ध कर सकते हैं यहाँ पर हम तर्क जो करते हैं ईश्वर पृथ्वी के उन अनास्तिक नास्तिक लोगों के प्रति तर्क करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व तो है लेकिन ईश्वर का अस्तित्व तो सिद्ध करने के लिए कोई तर्क संभव नहीं है, कोई प्रमाण संभव नहीं इस बात को भी ईश्वर प्रतिनिज्ञाकारिका ने बताया है कि यह नवागत प्रमाण का ईश्वर को सिद्ध करने में क्या उपयोग हो सकता है इस बात को अपन ऐसा समझ लें कि जब हम कोई चीज सिद्ध करते हैं अभी हम कहते हैं कि ये किताब अंग्रेजी भाषा में लिखी है, तो पहले तो हम ये सिद्ध करते हैं कि किताब है तो उसकी हमको पुराने अनुभव सामने वाले के पुराने अनुभव उस सबसे हम कहते हैं कि हमने बहुत किताबें देखी हैं तो ये भी किताब है फिर हम कहेंगे कि इसके अंदर अंग्रेजी भाषा लिखी है तो भाषा का एक जानकार होगा जिसके हृदय के अंदर उस भाषा के बारे में जानकारी होगी हम उस भाषा को सिद्ध कर सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में लिखी इसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक है हमको भाषा का ज्ञान आवश्यक है हमारा पुराना अनुभव और उससे वर्तमान अनुभव की तुलना आवश्यक है तब जाके हम वर्तमान की किसी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं तो ये अनुभव स्मृति तुलना ये कौन कर रहा है ये कहाँ पर हो रही है किस प्लेन पे हो रही किस स्तर पर हो रही है अनुभव हमारे समस्त अनुभव चेतना के स्तर पर होते हैं चेतना के स्तर पर हमको अनुभव होता है उसी पर हम स्मृति अंकित होते हैं उसी पर हम तुलना अंकित करते हैं और इसी से प्रमाण बनता है और हम प्रमाणित कर देते हैं कि ऐसा है तो संसार में वस्तुओं को सिद्ध करने के लिए सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए संसार में कई बातों को अनुकूल या प्रतिकूल बताने के लिए प्रमाण कार्य करता है तो ये सांसारिक प्रमाण उन सब की जड़ में क्या है चेतना है क्योंकि वो चेतन नहीं हो तो उनका प्रमाण का खुद का ही कोई अस्तित्व हो नहीं होगा प्रमाण ही खुद उन पर आधारित है चेतना पर आधारित है क्योंकि चेतना नहीं होगा तो प्रमाण कैसा कौन देगा प्रमाण किसको देगा प्रमाण प्रमाण देने वाला चेतन है प्रमाण पाने वाला चेतन है और प्रमाण दिए जाने की प्रक्रिया पूरी चेतन पर आधारित है तो प्रमाण फिर ईश्वर को कैसे सिद्ध करेगा अगर प्रमाण ईश्वर न हो तो प्रमाण ही नहीं इसलिए ऋषि कहते हैं कि वो तो कोरे के की तरह है परमेश्वर एक दीवार की तरह स्मूथ चिकने दीवार की तरह है जिस पर ये संसार का चित्रण किया गया है तीन डायमेंशन हमको दिखते हैं किसी भी कमरे के कोने में जाओ तो 90 डिग्री के तीन पेंसिल रख सकते हो आप एक ऊपर जाने वाली एक इधर जाने वाली एक इधर एक उत्तर दक्षिण की एक पूरा पश्चिम की और एक ऊपर नीचे ये तीन दिशाएँ तीन डायमेंशन ये हमको ये तीन दिशाएँ हमारी समझ में आती हैं इसके अलावा समय के बारे में हमारी एक धुंधली सी कल्पना है कि जो क्रम से जुड़ा है और चलता चला जाता है पीछे कभी नहीं लौटता आगे आगे चलता है ये सब हमारी मानसिक बनावट का नतीजा है कि हम डायमेंशंस को या आयामों को तीन समझते हैं और हम तीन आयाम में रहते हैं हमारे पास ऊंचाई है लंबाई है चौड़ाई इधर चौड़ाई इधर चौड़ाई और एक ऊंचाई तीन दिशाओं में हमारा फैलाव भी होता है हर चीज का तीन दिशाओं में फैलाव होता आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं लेकिन ये आयाम असंख्य हैं जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती ये सब परमेश्वर के भीतर हो रहा है हम के भीतर है और वो पूरे कैनवास की के तरह है उसकी चेतना जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड चित्रित है हमको परमेश्वर का एहसास कर लेना हो तो हम तर्क से इसलिए नहीं ले सकते कि तर्क स्वयं परमेश्वर पर आधारित है तर्क करने वाला और तर्क सुनने वाला या कुतर्क करने वाला या कुतर्क को समझने वाला या उसका खंडन करने वाला ये सब उस चेतना के द्वारा ही खंडन या मंडन कर रहे हैं तो जिस चीज पर आधारित होकर हम खंडन या मंडन करें उस चीज को वो कैसे सिद्ध करेंगे क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है इसको ऐसे कहें कि मैं कहूं कि सिद्ध करो कि मैं हूं तो आप हंसने लगोगे कि तुम नहीं हो तो फिर बोले कैसे कौन बोल रहा है ये कैसे तुम कि मुझे सिद्ध करो और अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ तो सिद्ध हो जाता है कि मैं हूँ लेकिन मैं कहूँ कि मैं नहीं हूँ तो भी सिद्ध हो जाता है कि मैं हूँ अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं हूँ अपन एक बार मजाक वाली बात करी थी ना किसी ने आवाज दी कि रामलाल जी घर में हो उनने कहा हाँ हूँ भैया तो चला आओ जरा अपन साथ में जाते पर रामलाल जी ने अंदर से बोला भाई मैं नहीं हूं तो भी सामने वालों को एक ही बात समझ में आती कि तुम हो। तुम ईश्वर है बोलो तो भी ईश्वर है और तुम बोलो ईश्वर नहीं है तो भी तुम तो वही बात बोल रहे हो कि ईश्वर है इसलिए जिसको असिद्ध किया ही नहीं जा सकता उसको सिद्ध कैसे करोगे क्योंकि समस्त प्रक्रिया संसार की उसी पर आधारित सारी प्रोसेस सारी क्रियाएं, सारे विचार सारे प्रमाण उसी चेतना पर आधारित है अगर वो चेतना नहीं है जहाँ वहाँ पे कुछ भी नहीं लेकिन आप कहाँ एक रत्ती भर स्थान या क्षण भर को बता दो जहाँ पर कि चेतना नहीं ऐसी कोई जगह है ही नहीं इसलिए वो कहते हैं ऋषि कि उसको अनस्तित्व स्पर्श भी नहीं कर सकता उसका अस्तित्व नहीं है यह आप कहीं भी न तो बोल सकते हो ना कल्पना कर सकते हो आपने कल्पना भी करी तो चैतन्य ही कल्पना करेगा फिर तुम कैसे कहोगे कि वो नहीं है? उस चैतन्य को आप कैसे असिद्ध करोगे जब रामलाल जी बोलते हैं कि मैं नहीं हूं तो भी रामलाल जी हैं वो बोले मैं हूँ तो भी रामलाल जी हैं इसलिए आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है या कहीं पर हम कहें कि हम परमेश्वर को सिद्ध करो ये बोलना ही मूर्खता है कि परमेश्वर को या ईश्वर को या चैतन्य को या विश्व चैतन्य को सिद्ध कैसे किया जा सकता है क्योंकि सिद्ध करने के जितने साधन हैं वो सारे साधन उसी पर निर्भर है अगर वो चेतना नहीं है तो वो साधन का ही अस्तित्व नहीं होगा तो वो साधन उसको कैसे सिद्ध करे अगर हम कहें कि जरा तेज उजाला निकालो लाइट दिखाओ सिद्ध करो कि सूरज है तो सारे उजाले तो उसी से लिए गए हैं। उसको वो उजाले कैसे सिद्ध करें कौन सा प्रकाश का बीम उस पर डालोगे ताकि तुमको सूरज दिखाई दे जाए ऐसा कोई प्रकाश ही नहीं जो उसके ऊपर डाल के हम सिद्ध करें क्योंकि वो स्वप्रकाशित है जो स्वप्रकाशित है उसे किसी अन्य चीज से कैसे प्रकाशित करेंगे और सूर्य का उदाहरण तो और भी छोटा है क्योंकि सूर्य सीमित है कुछ अरब खरब साल बाद वो सूर्य जल के ख़त्म भी हो जाएगा लेकिन जो चैतन्य चूँकि वो समय से बंधा नहीं है इसलिए वो कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होता कभी मरता नहीं कभी ख़त्म नहीं होता कभी नष्ट नहीं होता और कभी बदलता नहीं अगर हम कहें कि परमेश्वर की क्या परिभाषा तो हम कहेंगे इस बदलते हुए संसार में जो न बदले वही परमेश्वर हम अपने हाथ को देखते आए छोटा सा था जब भी देखा बड़ा हाथ हो गया जब भी देखा बूढ़ा हो गया तब भी देख रहे हैं ये तो बदल गया शरीर लेकिन इसको देखने वाला तो नहीं बदला मैं ही देख रहा था जब बचपन में इस हाथ को जवानी में भी इस हाथ को मैंने ही देखा और आज बूढ़ा हो के भी मैं ही इस हाथ को देख रहा हूँ तो देखने वाला तो नहीं बदला समय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसीलिए जो देखने वाला है वही ईश्वर है जो बूंद है वही सागर है ये बात ऋषि यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि जो चैतन्य है उसको किसी भी सांसारिक प्रमाण से सिद्ध करना संभव नहीं है क्योंकि समस्त सांसारिक प्रमाण उसी चैतन्य पर आधारित है आप एक कुर्सी पर बैठ जाओ और कोशिश करो उस कुर्सी को उठाने की आप कभी भी सफल नहीं हो सकते कैसे उठाओगे आप कहोगे उस कुर्सी से उतरो अलग हो जाओ फिर उसको उठाओ तो उठा सकते हो तो ईश्वर से अलग हो जाओ फिर तो मैं ईश्वर को सिद्ध कर सकते हो क्या ईश्वर से अलग हो सकते हो जब ईश्वर से अलग हो ही नहीं सकते तो परमेश्वर को सिद्ध कैसे करेंगे इसलिए ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका का जो ये तीसरा हानिक है क्रियाधिकार का उसमें बड़े सुंदर तरीके से ऋषि ने उत्पल देव जी ने समझाया है कि परमेश्वर को सिद्ध करना हमारा उद्देश्य नहीं हम तो उन उननास्तिक लोगों की बात करते हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते और फिर एक ही बोलते हैं सिद्ध करो कि ईश्वर है अगर है तो हमको दिखता क्यों नहीं तो उन लोगों को वो बताते हैं कि संसार में सब कुछ सिद्ध या असिद्ध किया जा सकता है लेकिन जिस आधार पर सिद्धि और असिद्धि आधारित है उस आधार को असिद्ध कैसे किया जा सकता है और जब असिद्ध नहीं किया जा, जा सकता है तो फिर सिद्ध भी कैसे किया जा सकता क्योंकि तो परमेश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि तो समस्त सिद्धियां और समस्त सिद्ध करने वाले और समस्त तर्क और उस तर्क को करने वाले उसी चैतन्य पर आधारित है अगर हम कहते मेरे दिमाग में एक तर्क आया कि ईश्वर नहीं है तो ये तर्क आया कहाँ ये तर्क भी आपके चैतन्य के अंदर पैदा हुआ है जहाँ ईश्वर ने ही इसको पैदा किया है क्योंकि जो भी कुछ चैतन्य से बनता है वो ईश्वर ही उसका जनक है परमेश्वर ही वो है जो विचार को भी जन्म देता है संसार को भी जन्म देता है आप इस संसार के जन्मने की तीन प्रक्रियाएं हैं तीन स्तर हैं इच्छा संकल्प और क्रिया इन तीन क्रियाओं के द्वारा इन तीन प्रोसेस के द्वारा या तीन प्रक्रियाओं के द्वारा संसार बनता चलो संसार भी छोड़ो रोटी भी बनानी हो तो इसे तीन ही प्रक्रियाओं से बनती आप इच्छा करोगे कि आज शाम को रोटी बना लें फिर आप तय कर लोगे कि आज खड़े हो जाओ आप तो रोटी बनाना ही है आटा निकालोगे पानी लाओगे चूल्हा जलाओगे इस क्रिया के द्वारा आप रोटी बनेगी सबसे पहले तो इच्छा होगी इच्छा सोए सोए भी हो सकती है बिना हिले डुले भी इच्छा हो सकती है इच्छा के बाद आप संकल्प करते हो इच्छा के बाद संकल्प का मतलब है इच्छा के बाद उस इच्छा का नाश भी कर सकते हैं नहीं आज नहीं बनानी क्योंकि आपके पास स्वतंत्रता है आज नहीं बनानी आज बाजार से खाना बुला लेंगे भूखे रह लेंगे दूध पड़ा है उसी को पी के सो जाएंगे नहीं बनानी रोटी तो आप एक इच्छा के बाद में एक संकल्प लेते हो कि नहीं आज तो रोटी बना ही ली जाए और उसके बाद में आप उसके लिए क्रिया करते हो कि भाई आटा लाओ पानी लाओ चूल्हा जलाओ अपने को रोटी बनानी है ऐसे ही हर रचना समस्त क्रिएशन या रचना इन तीन स्तरों से गुजरती है सबसे पहले इच्छा फिर संकल्प फिर क्रिया तो परमेश्वर ने भी हमने इस चीज़ को पहले पढ़ चुके हैं शिव सूत्र में और जब समय आएगा हम फिर से उन बातों को रिपीट होगी क्योंकि समय के साथ में हम घूमते फिरते वही बातें सभी करनी है, तो परमेश्वर के हृदय में भी उसकी भी चेतन में पहली बार इच्छा हुई कि संसार बनाया जाए ये इच्छा क्यों हुई क्योंकि पहली बात तो यह कि उसको सब कुछ हासिल था लेकिन कोई दोस्त हासिल नहीं था कोई ऐसा हासिल नहीं था वो जिसको देख सके कोई ऐसा नहीं था जो उससे अलग महसूस हो वो जानता था कि मुझसे अलग कुछ हो तो सकता ही नहीं लेकिन फिर भी हम कितने भी एक हो जाएं फिर भी दो हो के बता दें इसका छोटा सा उदाहरण है कि हम दो पक्के दोस्त हम दो पक्के दोस्त एक दूसरे के लिए जान देने को राजी फिर भी हम जब टेबल टेनिस खेलते हैं तो एक दूसरे को हराने के लिए राज़ी रहते हैं क्योंकि हम उस खेल में सामने वाले को हराना चाहते हैं लेकिन सिर्फ खेल में उसके व्यक्ति के लिए तो हम जान देने को राजी हैं क्योंकि वो हमारा पक्का जिगरी दोस्त है लेकिन जब उस हम उससे खेलेंगे चाहे हम टेबल टेनिस खेलेंगे तो हम जीतना चाहेंगे हम अगर उससे पत्ते भी खेलेंगे तो उससे जीतना चाहेंगे अगर वो कह बेरा पत्ते बता दो तो क्यों बता रहे तुमको क्योंकि इसी का नाम है तिरोधन यानी अपने स्वरूप को खेल खेल में छिपा लेने का नाम है तिरोधन हमको जो संसार में ईश्वर ईश्वर है सब तरफ फिर भी दिखाई क्यों नहीं देता कि उसने खेल खेल में सब पत्ते छिपा लिए आप सामने जो बैठे हो सब शिव हो अभी अपन देख ही चुके हैं सभी शिव है लेकिन फिर भी हमको शिव दिखाई नहीं दे रहे और हमको तो राम लाल जी विष्णुलाल जी कमलेश कुमार जी सब दिखाई दे रहे लेकिन शिव नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि हम उस शरीरों को देख रहे हैं जो सीमित हैं और उसके अंदर जो चैतन्य हैं उसको नहीं देख रहे हैं तो उन्होंने हर चैतन्य के छोटे छोटे छोटे छोटे हिस्से करके उसके ऊपर एक आवरण शरीर नाम का बना दिया जिसके अंदर वो छिप गए अब हमको उसका वास्तविक सत्य दिखाई नहीं देता और उस ब्रह्म में हम जीते हैं और इसीलिए आपस में लड़ते हैं तो परमेश्वर ने अपने आप से संसार बनाया और उसी में वो खेल खेलता है जैसे कि हम पक्के दोस्त हो के भी कभी कभी खेल खेलते हैं ऐसे वो खेल खेलता है उसी से लड़ता है उसी से झगड़ता है उसी से मारा पीटी करता है उसी को हराता है उसी से प्रतिस्पर्धा करता है उसी से ईर्षा करता है उसी पर अपराध करता है लेकिन जब हम सत्य जानते हैं जब खेल ख़त्म हो जाता है फिर हम गले में डाल के हाथ निकल जाते हैं कि चलो आज बढ़िया टेबल टेनिस खेलने में मजा आ गया उसके बाद में फिर हमारी कोई दुश्मनी नहीं हो जाती लेकिन अगर हम ये मान के बैठे कि वो खेल की दुश्मनी ही, ही हमारी वास्तविक ज़िंदगी तो फिर हम वास्तविक दुश्मनी ले बैठ जाते हैं इसलिए ब्रह्मांड में संसार में हमको जो कुछ हमसे विरोधी दिखाई देता है ये हमारा विरोधी है प्रतिस्पर्धी है वो सचमुच में तुम्हारा विरोधी नहीं है ये एक खेल है जिस खेल में हमको अब जिसे आपने गलत खेलोगे तो हारोगे आप कहोगे कि हमारे पास पत्ते गलत आ गए तो हम हारेंगे नहीं तो क्या करेंगे पत्ते खराब आ गए हमारे हाथ में ये प्रारब्ध है जब आपके पास जो पत्ते आए हैं वह आपका कहीं न कहीं एक फीडबैक मैकेनिज़्म से आए हैं जो आपने जो किया है उसके हिसाब से आपको पत्ते हाथ में मिले हैं हम कहते हैं कि वो रैंडम है जो ऐसे ऐसे फेंटे जो आगे आ गए लेकिन उनके पीछे भी एक रहस्य है हम कहते हैं किसी पर ईश्वर कृपा करता है किसी पे नहीं करता है तो ईश्वर तो बड़ा भेदभाव करने वाला है वो देखो इतना बदमाश था अंगुली उसको तो उन्होंने महान बना दिया इतना चोर डाकू था उसको उन्होंने संत बना दिया लोग कहते वाल्मीकि जी ने रामायण लिखे वाल्मीकि जी तो डाकू थे तुलसीदास जी इतने कामुक थे उन सबको उन्होंने इतना संत बना, उन पर इतनी कृपा करी थी तो हम तो रोज पूजा करते हम पे क्यों नहीं कृपा करते ये हमारे प्रश्न इसलिए हैं क्योंकि हमको समीकरण अधूरे दिखाई देते जो पूर्ण समीकरण दिखाई जिसको तो देता है उसके हृदय में ऐसे उलझलुल प्रश्न नहीं उठते क्योंकि हम अपने जीवन के थोड़े से हिस्से को मात्र देख पाते हैं हम अपने जीवन के विशेष विशेषतः भूतकाल को देख पाते हैं या वर्तमान को देख पाते हैं हम न अपने भविष्य को देख पाते हैं न हमारे उन जन्मों को देख पाते हैं जहां हम बहुत कुछ करके आए हैं इसलिए हमारे हाथ में आज जो पत्ते आए हैं वो हमारा प्रारब्ध है और हम गलत खेलेंगे तो हारेंगे ये हमारा पुरुषार्थ है हम क्या करते हैं इसकी हमारी अपनी जिम्मेदारी है लेकिन इस सब के पीछे भी अगर देखें तो एक मंगल विधान है इस सब के बाद भी हम वो रिश्ता कभी भी तोड़ नहीं सकते चाहे हम उससे पत्ते खेलने में झगड़ा कर लें चाहे उससे मारपीट कर लें लेकिन हम उससे अभिन्न हैं ये बात अंततः सिद्ध हो ही जाती है। एक बूंद हमको पहाड़ पर चढ़ती हुई प्रतीत हो सकती है कि एक गाड़ी एक कुत्ता पहाड़ पर चढ़ रहा है उसके माथे पे रखी बूंद हो तो चली जा रही है पहाड़ पर चढ़ रही है लेकिन अंतिम गंतव्य तो वो कैसे भी घूम फिर के समुद्र में जाएगी क्योंकि उसकी दिशा एक ही है इसी का नाम मंगल विधान है कि सब कुछ संसार का बहाव परमेश्वर नामक समुद्र पर ही समाप्त होता है चाहे हम कितनी भी लंबी चौड़ी यात्राएं कर लें हम बार बार शरीर लेके कर दुख न उठाना चाहें तो अपनी यात्रा को सीमित करने के लिए अध्यात्म का साधन लेते हैं हम कहते हैं लाखों करोड़ों साल लगने दो खूब कष्ट उठाएंगे बुढ़ापा आएगा कहीं बीमार होंगे कहीं बिस्तर पकड़ेंगे उसके बाद हम जाएंगे तो जाएंगे तो सही ये तो तय है यही मंगल विधान है लेकिन इस खेल के अंदर अगर हम पुरुषार्थ करते हैं ठीक काम करते हैं तो हमारा कल्याण जल्दी हो सकता है और इसी के लिए हम आध्यात्म की बात करते हैं इनको सरल भाषा में उदाहरणों से समझाने का महत्व तो यह है कि परमेश्वर के अस्तित्व को संसार के अस्तित्व को हम एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं अपने दिमाग में स्थिर कर सकें जब तक हम ईश्वर को नहीं समझेंगे और जब तक हम यारा ये विश्वास प्रबल नहीं हो जाएगा कि हमारे भीतर से आने वाला एक एक शब्द ईश्वर बोल रहा है हमारी आंख जो जो चित्र देखती है उसको ईश्वर देख रहा है हमारे कान जो जो शब्द सुनते हैं उसको परमेश्वर सुन रहा है हमारे हाथ जो जो छूते हैं वो परमेश्वर छू रहा है तब तक हम परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे उसको हम बाहर ढूंढते जाएंगे मंदिर में है मस्जिद में नदियों में तीर्थों में मूर्तियों में कहीं भी ढूँढे हमारी दौड़ संसार की कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती हमको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हमको ईश्वरीय एहसास हुआ लेकिन इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि हृदय में प्रेम का आविर्भाव होना जरूरी है जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक हम उस पत्ते के झगड़े को खेल के झगड़े को वास्तविक झगड़ा समझते रहेंगे हम सोचे रहेंगे कि इसको पटकने दो इसको उल्टा टाँगो इसके बिजनेस से ज़्यादा बिजनेस हमारा करवा दो इसके धन में से थोड़ा मेरे को मिल जाने दो हम ये समस्त समस्याएँ तब तक करते रहेंगे जब तक हमको समझ में आ जाएगा कि खेल समाप्त होते ही पत्ते नीचे रखते ही हमको एक थाली में खाना खाना है क्योंकि हम भिन्न नहीं हैं हम दोनों जिगरी दोस्त हैं यही हमारे संसार में जो भिन्नता दिखाई देती है वो वास्तविक भिन्नता नहीं है ज्ञाताओं के बीच भिन्नता उनके अभिव्यक्त गुणों पर निर्भर है कोई ऊँचा है कोई ठीकना है कोई गुस्सेल है कोई शांत मिजाज है किसी की चाल तिरछी है कोई की सीधी है किसी की आंख भेंगी है किसी की सीधी है तो इन पर हम लोगों को पहचानते हैं, जो उसके अभिव्यक्त गुण हैं लेकिन उनमें एकता भी समान धर्मता पर आधारित है अगर उनमें एकता नहीं हो तो सचमुच में हम उनको पहचान ही नहीं सकते उनमें सब में कुछ न कुछ कॉमन है जैसे हम कहेंगे कि ये ऊँचा है तब तक कि हमने दो चार पाँच ठीकने नहीं देखे हम उसको कैसे कहेंगे कि ऊँचा है हम कहेंगे ये काला है तो जब तक हमने 10-20 गोरे नहीं देखे जब तक हमको कैसे देखा गया कि काला है हमको लगे बहुत अच्छा आदमी है इसका मतलब हमारा बहुत बुरे लोगों से ताप का पड़ चुका है तभी हमको लगता है कि ये भला आदमी है ये भिन्नता उसी चेतन पर निर्भर करती है इसीलिए कहते हैं कि ज्ञाता ही इनका आधार है उसी ज्ञाता के आधार पर मैं जानने वाला हूँ मेरे को लगता है बहुत अच्छा है ये बहुत बुरा है बहुत खराब है ये दूर है ये पास है काला है ठिगना है गोरा है ये सब कुछ कहाँ हो रहा है मेरी चेतना के भीतर हो रहा है यानी ज्ञाता ही इस भिन्नता का आधार है ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी समझ है बहुत बड़ा वक्तव्य है संसार में जो भिन्नता जो दिखाई दे रही है हमको क्या लगता है कि भिन्नता है लेकिन ये भिन्नता का आधार मैं खुद हूँ इस बात का एहसान नहीं हो पाता ये एहसास नहीं हो पाता कि कुछ बुरा हो रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी है संसार में हमको लगता है कि बड़ा खराब मौसम चल रहा है खराब बड़ा खराब माहौल है राजनीति में बड़ी उथल पुथल चल रही है आज का ज़माना बहुत बेकार आ गया इस प्रकार की बातें हम अज्ञानवश बोलते सत्य है कि सारे जमाने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ क्योंकि अगर बिल्डिंग कच्ची है तो कोई भी ईट अपनी जवाबदारी से मुक्त नहीं हो सकती वो कहेगा बाकी भी तो है लेकिन वो बाकी के बोलने से वो ईट खुद अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती जो कच्ची है उसने उस बिल्डिंग को कमज़ोर बनाया है हमने भी इस समाज को कमज़ोर बनाया है दुनिया को कमज़ोर बनाया यही है यही क्वांटम फिजिक्स का मैसेज है यही क्वांटम फिजिक्स का संदेश है कि आप दूसरों पर जिम्मेदारियाँ मत डालिए जिम्मेदार इस संसार के आप खुद हो तभी हम कहते हैं संसार के तुम स्वामी हो और तुम ही या मैं ही इस संसार के लिए अच्छे और बुरे हर चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं हम जिम्मेदारियां दूसरों पर डाल देते हैं ये जिम्मेदारियां दूसरों पर डालने के बजाय हमको जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए इसको बोलते हैं एडहॉक लीडरशिप यानी हम अपने आप को स्वयं जिम्मेदार माने इसी को स्वयं आत्मनेतागिरी नेतागिरी बोलते हैं ये नेतागिरी दूसरों पर नहीं होती ये नेतागिरी अपने आप पर होती एडहक लीडरशिप जो हम स्वयं कर लें उस जिम्मेदारी का कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें मेरा निश्चित योगदान है अगर मेरा योगदान नहीं होता बुरे में तो बुरा नहीं होता इसलिए हमको दूसरों पर जिम्मेदारी डालने के पहले निरीक्षण करें अपनी तय जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं और यही यूनिवर्सल मैसेज है यही सा, सांसारिक धर्म है विश्व धर्म है और इस धर्म को निभाने वाला ही विश्व नागरिक जिसकी नज़र में समस्त भिन्नता वो खुद जिम्मेदार है वो ज्ञाता ही उसका आधार है जो ज्ञाता है वही भिन्नता का आधार है। भिन्नताएँ अपने आप में नहीं आती सामने एक आदमी बैठा है तुम कहोगे बहुत बुरा है लेकिन उसके घर में कोई ऐसा भी होगा जो उसको कहेगा ये बहुत अच्छा है उनके लिए बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए बुरा है ये हमारी नज़र ये हमारे धारणाएँ हमारे विश्वास सांसारिक विश्वास सांसारिक धारणाएं उसी चेतना पर आधारित है और उसी चेतना के भीतर सब कुछ होता है अच्छा बुरा दूर पास अपना पराया। इस तरह से हमको अपनी चेतना को ही टटोलना है और उसी का उन्नयन करना है उसी का शोधन करना है और उसी के ऊपर चढ़ी हुई माया की जो परत है उसको हटाना है तो हमको फिर एहसास हो सकता है इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा देर ध्यान करते हैं जैसे आज भी अपन ने करा साढ़े आठ से पौने नौ तक क्या कि अपन ने अपनी अपने श्वास पर ध्यान किया इससे क्या हुआ कि हमारे मन की भटकन कम हुई हम जब मन इधर उधर तो जाने लगा फिर उसको पकड़ कर हम उस श्वास पर ले आए फिर थोड़ी देर में मन भागा फिर ले आए अगर हम नियमित अभ्यास करेंगे तो हमारी सांस पर ध्यान स्थिरता से हम आधे घंटे रख सकते जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक बात को अच्छी तरह से समझ लें कि आत्मा को इस शरीर से किसने बांधा हुआ है आत्मा शरीर को छोड़ देती है जब श्वास रुक जाती है ये श्वास क्या है ये लगाम है जो एक तरफ शरीर से जुड़ी है एक तरफ आत्मा से जुड़ी है इसलिए श्वास जो है ब्रिज है श्वास को साधेंगे तो आत्मा का एहसास उसके आगे खड़ा है इसलिए शरीर और आत्मा के बीच एक सेतु है जिसका नाम है श्वास जिसको ऋषि कहते हैं प्राण तो प्राण को अगर पकड़ना है तभी आत्मा का एहसास हो सकता है आत्मा का एहसास किसको होना है आत्मा को स्वयं को आत्मा का एहसास किसी और को नहीं होना है उसको स्वयं को होना है कि मैं कौन इसलिए ध्यान हमको वो सिद्ध कर सकता है जो प्रमाण नहीं कर सकता यही आज का मैसेज है कि प्रमाण द्वारा परमेश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते ध्यान के द्वारा हम परमेश्वर को सिद्ध कर सकते हैं वरन उसको स्मरण कर सकते हैं या हमारे आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं जिसको हम सेल्फिलाइजेशन या आत्मबोध बोलते हैं वो हमारे आत्मबोध को हम जागरूक कर सकते हैं उजागर कर सकते हैं ध्यान के द्वारा और ध्यान के अलावा ज्ञान जरूरी है हम सत्य का ज्ञान हमको होना जरूरी जैसा हमने पिछली बार पढ़ा था कि चाहे ऐसा लगे परंतु सिप में चांदी नहीं हो सकती सत्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान का खंडन कर देता है इसलिए आप जो यहां पर सत्य ज्ञान है उस सत्य ज्ञान की बात करते हैं कि ईश्वर क्या है हम क्या हैं, संसार क्या है संसार का आधार क्या है हमारे कर्तव्य क्या हैं, अधिकार क्या हैं, हमारा मूल स्वरूप क्या है रूटबेस पर हम क्या है ये बातें हमारे को जब मालूम पड़ती है जानकारी मिलती है तो मिथ्या ज्ञान का खंडन हो जाता है अपने आप खंडन हो जाता है जब हमको जो हमारी मिसकंसेप्शंस थी जो गलत धारणाएं थी हमारी वो धारणाएं ध्वस्त हो जाती अपने आप हो जाती जैसे उजाला होते ही अंधेरा अपने आप भाग जाता है वैसे ही सत्य ज्ञान होते ही मिथ्या ज्ञान अपने आप चला जाता है एक रस्सी को देख के अंधेरे में डर लग गया कि साँप है लाइट जलाया दिग्गज रस्सी है अब डर लगेगा क्या कुछ भी नहीं लगेगा तो संसार का जो डर है वो डर भी संसार का मृत्यु का डर है कुछ खोने का डर है बुढ़ापे का डर है मरने का डर है ये सारे डर सत्य ज्ञान से मिट जाते तो वही कहते हैं ऋषि कि सिप में चांदी नहीं हो सकती सत्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान का खंडन कर देता है जिसे इस लाइन को अपन पढ़ो तो कभी कभी ऐसा लगता है ठीक बात लेकिन हम उसको गहराई से चिंतन करें तो समझ में आता है कि हमारे समस्त भय वो भी एक प्रकार से क्या है मिथ्या ज्ञान है और वो मिथ्या ज्ञान को हम यानी मिथ्या है ना झूठा गलत जो गलत ज्ञान है जब वो खत्म होगा सत्य ज्ञान मिलने के बाद और उसको ख़त्म करना नहीं पड़ेगा अपने आप खत्म हो जाएगा जैसे अंधेरे को भगाना नहीं पड़ेगा अपने आप भाग जाएगा तो आज की बात अपन यहीं तक सीमित करते हैं अगली बार अपन अगली जो कार्य का जो कारण उसको लेने का प्रयास करेंगे जो चतुर्थ आनिक है कार्य कारणवाद उसको लेने का प्रयास करेंगे तो तब तक के लिए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 सतगुरु देव की जय सखी सरकार की जय करुणतार की जय जन बंद कर दे